नमस्कार हरियाश्रम के श्री गुरु पूर्णिमा पर्व पर, पर आयोजित कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है यह हमारा तेरहवे वर्ष गुरु का पर्व हम मान रहे हैं और पिछले बारह वर्षों से इस कार्यक्रम का जो सतत संचालन हो रहा है उसके पीछे आप सबका सहयोग प्रेम सब कुछ ही निश्चित रूप से निर्णायक है और वही कारण है कि आज हम सब प्रेम से इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं सब जो हम मिलते जुलते हैं सबके पीछे भावना होती है और वो मूल भावना है जिसके तहत हम आज यहाँ मिलने बैठे हैं वो मूल भावना है कि हमारा जो मनुष्य जन्म है वो कहीं बेहतर करने चला है मनुष्य जन्म की सार्थकता को सोचते हुए हम पूर्ण चरणों तक पहुंचते हैं और ये जागरूकता जब मिलती है तभी सार्थकता का कदम आगे उठता है जब तक ये जागरूकता नहीं होती हम सब संसार में पड़े हैं संसार में खोने के पीछे परमेश्वर की माया जो हमें सतत सृष्टि में ऊर्जा का रखती है सृष्टि का संचालन माया के अधीन होता है और हमको जो सफलता का भ्रम होता है कि हम संसार में बहुत सफल हैं व्यवसाय में सफल हैं हमारे रिश्तों में सफल हैं या हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं सबसे पार पा लेते हैं राजनीतिक परिस्थितियों का पार पा लेते हैं आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं हमको ऐसे कई भ्रम होते हैं जिनसे हम अपने आप को सफल मान लेते हैं ये सफलताएं है हमारे इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है इन सफलताओं में से कुछ भी ऐसा शायद नहीं है जो हमारे साथ जाए इसलिए अर्थ तो है लेकिन परमार्थ नहीं है ये जो अर्थ हमको संसार में प्राप्त तो होता है उस अर्थ का संचय निश्चित आवश्यक है हमारा शरीर परिवार स्वास्थ्य इन सब के लिए हमको अर्थ संचय आवश्यक है लेकिन जब अर्थ संचय हमारा रोग बन जाता है तब हम अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते सत्य यही है कि संसार की समस्त वृत्तियां जो हम करते हैं वो एक प्रकार का ईंधन है जिसके द्वारा हमको एक यात्रा आरम्भ करनी है लेकिन ईंधन संचय में हम यात्रा को भूल हमारी यात्रा इस सृष्टि में हमारे अस्तित्व का महत्व खोजने की है हमारी यात्रा अपना श्रम का अर्थ खोजने की है हमारी यात्रा आत्मबोध की है हमारी यात्रा इस बात की है कि जाने कि हम कौन हैं हम सृष्टि में क्यों आए हैं और हमारा इस सृष्टि में होने का क्या उपयोग है हम अपने जीवन प्रतिस्पर्धा में बिता देते हैं ईर्ष्या में बिता देते हैं वैमनस्य में बिता देते हैं कभी कभी कोई ईर्ष्या वैमनस्य हृदय में पड़ी भी गांठ पूरी जिंदगी का सुख खा जाती और अंत में वो गांठे जीवन के साथ ही वैसी ही वैसी ही छूट जाती हैं जैसे रस्ती पर कठिन जैसे लगी हुई गांठ जलने के बाद भी वैसी की वैसी रह जाती और ऐसे ही जब हम हृदय में गांठ को बांध इस जीवन को समाप्त होने देते हैं तो वो कांठे पुनः जीवित हो जाती हैं हमारे अन्य जन्मों में वो कांठे पुनः जन्म ले लेते हैं क्योंकि हम जिस भावना को लेकर शरीर त्यागते हैं जिन ग्रंथियों को लेकर शरीर त्यागते हैं वो ग्रंथियाँ अमर होती जब तक कि उनको नष्टन कर दिया जाए और ये नष्ट करने की क्षमता हमारी हमारे स्वयं भी शिवस्वरूपता में है हम स्वयं उन तृत्य को नष्ट कर सकते हैं हम इस सृष्टि में जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे का आशय वही कर्म तय करता है अगर हम तारे तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन आशय है कि मुझे पुण्य कमाना है तो ये पुण्य कमाने की मंशा पुण्य तो देगी लेकिन पुनर्जन्म भी देगी क्योंकि पुण्य जब किया जाता है पुण्य की भावना से तो फिर उस पुण्य का ये पुनर्जन्म आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये जीवन तो बहुत छोटा है इसमें समस्त कर्मों के फल प्राप्त तो हो पाना संभव नहीं है इसलिए पुनर्जन्म आवश्यक भावी हो अगर हम षड्यंत्र करते हैं किसी का अधिक करते हैं किसी का हित हरण करते हैं अगर हम कहीं ऐसा कुछ करते हैं जो हमें इस संसारिक सुख को तो वृद्धि देता है लेकिन उसकी कीमत पर किसी अन्य का हित कम करता है या उसके हित की हम हरण करते हैं तो उस परिस्थिति में वो पाप की श्रेणी में आता है ये भी पुनः कर्म फल को जन्म देता है फिर इसके लिए भी हमें पुनर्जन्म की आवश्यकता है। यानी कर्म फल चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का दोनों मनुष्य जन्म में अवांछित। आप कहेंगे पुण्य न करें तो फिर मनुष्य जन्म कैसा आपके हृदय में प्रश्न आएगा कि एक धार्मिक व्यक्ति तो पुण्य करना ही चाहेगा लेकिन पुण्य पुण्य की भावना से जब किया जाता है उसके पीछे है एक सौदा होता है हम भगवान के लिए हमको स्वर्ग देना उच्चतर स्थिति देना हमको गोलोक दे देना इस संसार में हम कठिनाइयों को कम कर देना जो हमको मिल रहा है उसमें वृद्धि कर देना जो हमारा यश है धन है वैभव है यौवन है इस सब में वृद्धि कर देना ऐसे हमारी भावनाएं होती है। ये भावनाएं एक प्रकार से व्यवसाय है ये व्यवसाय परमेश्वर स्वीकार कर लेते क्योंकि उसके लिए ये व्यवसाय छोटी चीज़ है अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए बोले दस रुपये दे दो आप बड़ी आसानी से दे दोगे पिंड ने चुटाई से दस रुपये लेके जाए लेकिन कोई कहता है तुम मेरे साथ चलो तो ये बड़ी कठिन बात हो जाती है परमेश्वर के सबसे कठिन है उस व्यक्ति के साथ जो स्वयं ईश्वरता प्राप्त करना चाहती जो ना तो पुण्य करना चाहता है न पाप करना चाहता है वो तो बस चाहता है कि मुझे आप स्विकालो जो तकलीफ है दुख है सब झेल लो लेकिन अब मुझे फिर से इस धरती पर मत भेजो मुझे तो बस आपके पास से रख लो अपने चरणों में जगह दे दो अपने में समालो ये जब कोई भावना से कोई कर्म करता है इसका नाम है प्रेम हमने कई बार सुना है लव इज गॉड प्रेम ही परमेश्वर इसी बात को इस भाषा में जब कहा जाता है तो उसके ढेर सारे गलत सलत मतलब निकाले जाते हैं लोग पढ़े इतराकर बोलते हैं कि प्रेम ही परमेश्वर है लेकिन उस प्रेम का जब तक हम महत्व नहीं समझे दायरा नहीं समझे उस प्रेम का स्वरूप नहीं समझे तब तक वो कैसे परमेश्वर प्रेम परमेश्वर तब है जब उस प्रेम में कोई सीमा नहीं कोई सीमित प्रेम जो किसी पर है उस सीमा के बाहर वो अप्रेम है जब हम किसी एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो अन्य करोड़ों से प्रेम नहीं करते जब हम किसी एक स्थान से प्रेम करते हैं तो शीर्ष विश्व से प्रेम नहीं करते जब हम किसी एक परिस्थिति से प्रेम करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों से प्रेम नहीं करते इसलिए ये प्रेम नहीं है इसका नाम तो मोह है और मोह अज्ञान है तब हम इस सृष्टि की सीमित प्रेम की अवधारणा से मुक्त जब तक नहीं होते हम सब प्रेम करते हैं अपने बच्चों को अपने परिवार को अपने घर को अपने धन को अपने यौवन को सब प्रेम करते हैं और करना भी है संसारिक दृष्टि से हमको ये सब कुछ भी करना है लेकिन हृदय में प्रेम का आँचर बहुत बड़ा होना चाहिए, है जहाँ पर कि जो हमारे निरोधी हैं जहाँ पर कि जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं जिनको हम पसंद नहीं करते जो हमारे विचारों के विपरीत विचार रखने वाले जिनकी धारणाएं हमसे अलग हैं वो भी उस प्रेम के दायरे में आते जब तक हृदय में प्रेम का वो दायरा विशाल नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते कि ईश्वर प्रेम का रूप या प्रेम ईश्वर का रूप है ईश्वरीय प्रेम उसकी कोई सीमा नहीं होती और इस बात को कैसे समझा जाए कैसे समझा जाए कि परमेश्वर का प्रेम असीम है इसके लिए हमें सृष्टि के सत्य को जानना जरूरी होता ये सृष्टि क्या है इसका मूल सत्य क्या है ईश्वर क्या है ईश्वर का सत्य क्या है परमेश्वर का स्वरूप क्या है किसको बोलते हैं हम वो तो परमेश्वर ये बात गुरुजन शिष्यों को समझाते हैं कि परमेश्वर क्या है हम भी जब बच्चे अपने साथ होते हैं उन्हें धर्म की शिक्षा आवश्यक है कभी हम उनको कहते हैं उपवास करो यहाँ पर भगवान है इनको हाथ जोड़ो संध्या का समय है जब मंदिर चलें अभी आषाढ़ का सोमवार है आज एक टाइम भोजन करें ऐसे हम उनको परिचय देते हैं कि सृष्टि में जो हम रोजाना उठते बैठते सोते खाते पीते सो जाते हैं अपनी पढ़ाई करते हैं दो तरह की गतिविधियां होती हैं सन एक वृत्ति गतिविधियां होती हैं और एक रेखीय गतिविधियां एक वृत्त की तरह गतिविधियां होती हैं एक रेखा की तरह तो गतिविधियाँ होती गति वृत्ति गतिविधियों में वो आता है जो हम रोजाना का व्यवसाय करते हैं हम रोज़ाना उठते हैं भोजन करते हैं विश्राम करते हैं काम धंधा जो भी हम करते हैं उसके बाद में सोने के बाद में उठकर पुनः उसी वृत्त में उलझ जाते हैं। ये वृत्ति गतिविधि कहलाती है सर्कुलर एक्शन इससे अलग हटके एक रेखीय गतिविधि होती है लीडियर एक्शन रेखी गतिविधि में हम जिन पड़ावों से पार चले जाते हैं उन पड़ाओं को पीछे छोड़ देते हम उनसे आगे बढ़ जाते हैं। आज अगर हृदय में एक ग्रंथि है हम आगे बढ़ गए वो ग्रंथि पीछे छोड़ गए अब हमको वो ग्रंथि पुनः दुख नहीं देगी, क्योंकि वो पीछे छूट चुकी क्यों जैसे गंगोत्री से गम गंगा जी निकली उसका एकमात्र लक्ष्य समंदर है वो किसी भी एक परिस्थिति से प्रेम नहीं कर सकती, हरिद्वार से हो चाहे ऋषिकेश से हो चाहे वाराणसी से, से सबसे होकर गुजरता है। सबसे उसका प्रेम है लेकिन सबसे उसकी विरक्ति विरक्ति का ये मतलब नहीं है कि हम घर छोड़ दें खाना बनाना छोड़ दें यह मतलब है का मतलब है कि हृदय में किसी एक परिस्थिति पर अटकने की भावना छोड़, तभी हमारे गतिविधि हो वो गति वो है, वो है, एक्शन जब हम जो कुछ बीत रहा है उसको पीछे छोड़कर उस परिस्थिति तक पहुंचने का अथक प्रयास करें जो हमारे लिए गौरव है जो वरिण्य है जिस स्थिति तक पहुंचने के लिए मनुष्य को मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है हमने इसको कमाया है ये मनुष्य जन्म हमारी सबसे बड़ी कमाई है और इस कमाई को अगर हम व्यर्थ जाने देंगे तो ये इससे बड़ा कोई नुकसान संभव नहीं है हम कभी धन का नुकसान हो जाता है कभी मुकदमे में हारे जाते हैं कभी हमारे स्वास्थ्य का नुकसान हो जाता है कभी हमारा कोई प्रियजन संसार से चला जाता है इन समस्त परिस्थितियों में हमें कष्ट होता है लेकिन मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है इसका हमको एहसास नहीं होता लगातार फिसलता जाता हाथ से यह हमारी सबसे बड़ी भ्रम है कि हम सफल होते चलेगा सच तो ये है हम खिलाड़ी समझते हैं पर हम गेंद की तरह खेले जा रहे हैं और हम अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं हम ऐसे कहीं अपने आप को खिलाड़ी सकते हैं। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ बहुत अच्छा व्यापारी हूँ बहुत अच्छा एथलेटिक हूँ या बहुत सारी हमारी अपने अपने क्षेत्र में होने वाली हमारी विशेष योग्यताओं के, के बारे में हम बता रहे ये हमारे छोटी छोटी उपलब्धियाँ हैं संसार कोई बहुत बड़ी उपलब्धियाँ नहीं ये उपलब्धियाँ तात्कालिक उपलब्धियाँ हैं जो उपलब्धियाँ ना तो हम भोग सकते हैं आगे चल ना किसी को स्मरण रहे अगर हम पूछें कि एक 500 साल पहले के अरबपति का नाम बताइए आप में से कितने बता सकते हैं कि 500 साल पहले एक अरबपति हुआ था हुआ भी था या नहीं पता ही हम तो नहीं जानते लेकिन 500 साल पहले मीरा भाई भी थी हम भूल सकते हैं। 500 साल पहले तुलसीदास जी हुए थे भूल सकते हैं। सूरदास जी हुए थे भूल सकते एक हजार साल पहले अभिनव गुप्ता जी हुए थे हम भूल सकते हैं। हम इनको तो नहीं भूल पाते क्योंकि ये मार्गदर्शक ये तो मशाल थे जिन्होंने संसार को रोशन किया हम इनको नहीं भूल तो हमारी लीनियर रेखीय गतिविधि वो है जो हमें आगे बढ़ाती है, उन मुकामों को पीछे छोड़ देती है जो हमारे लिए ऊपर पैदा करते हैं जो हमारे लिए दुख पैदा करते हैं। और उन मुकामों की तरफ बढ़ती है जो अस्थायी रूप से हमें हृदय में शांति और इस बात का विश्वास देते हैं कि हमने मनुष्य जन्म को सचमुच में सार्थक कर लिया है लेकिन ये सार्थकता का भ्रम हम अच्छे अच्छे सफल व्यापारियों इंजीनियर्स डॉक्टर्स खेती कर सबको भ्रम होता है कि हम सफल हैं लेकिन ये भ्रम पूर्ता है जीवन के अंत समय में जब ऐसा लगता है कि हम पूरे संसार में हमने बहुत कुछ किया लेकिन ये मेरे साथ कुछ भी जा नहीं रहा लेकिन अगर हम जो प्रेम की भावना से किए गए करते हैं जो हमने निस्वार्थ रूप से करते इसके पीछे पुण्य की भावना बिल्कुल भी नहीं है। पुण्य की भावना बिल्कुल भी क्योंकि पुण्य सोने की बेड़ी है जो आपको सुख तो देगी लेकिन बंधन भी देगी बिना बंधन के सुख नहीं मिलते सुख लेने के लिए शरीर चाहिए और शरीर के लिए बंधन तय मृत्यु तय है जरा तय है, व्याधि तय है। जब तक हम इन चीज़ों को स्वीकारते हैं तब तक हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते इस बंधन से अगर मुक्त होना है तो हृदय में प्रेम को स्थान देना जरूरी है पुण्य करें लेकिन पुण्य की भावना से नहीं ऐसे कर्म करने से बचें हम जो हमें विपरीत परिणाम देने को तत्पर है तो हृदय की भावना ही हमारे कर्म फल तय करती है। हमारे हृदय में क्लेश है हमारे हृदय में वैमनस्य है ईर्षा है घृणा है या किसी के प्रति बुरा करने की भावना है तो वो निश्चित ही हमें कर्म फल प्रदान करेगा हम जो भी करें और जब हम इन भावनाओं से परे होते हैं फल की इच्छा से परे होते हैं और तब जो कुछ करते हैं वो हमें घर फल नहीं देता और ये कार्य ही संन्यास कहला संन्यास का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तो हम घर छोड़कर चले गए, क्योंकि घर छोड़कर चले गए चिंता घर की है तो कैसा सन्यास अगर हम किसी गुफा में भी जाके बैठ जाए और है मैं घर का खाना खाने की याद आती है तो कैसा सन्यास इससे बेहतर है घर में रहें घर का ही खाना खाएँ परिवार के साथ रहें बच्चों के साथ रहें पत्नी के साथ रहें कुछ छोड़ना नहीं है क्योंकि छोड़ने से छूटता नहीं है भौतिक रूप से छोड़ देंगे तो भी छूटता नहीं है मन तो भाग भाग कर वहीं पहुँचेगा तो ये सन्यास नहीं है तो वो है कि जब हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें एक तो ठहराव नहीं है रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो कि मुझे इस स्थिति से प्रेम हो गया अब ये बदले नहीं कौन है ऐसा जिसको अपने योग से प्रेम नहीं हो जाता हर कोई चाहता है कि सदा जवान बना रहूं, हूँ बुढ़ा कभी हो नहीं मेरी इंद्रियां हमेशा सार तक रहें मेरी आंखें देखती रहें जबान चखते रहें पैरों से चलता रहूँ लेकिन यह स्थिति सीमित है इस स्थिति में हम हमेशा नहीं रह सकते इसलिए उन परिस्थितियों से जो हम मोह कर बैठते हैं तब तो हम किसी भी सार्थक कार्य को अंजाम नहीं दे सकते इसलिए हमारी सर्कुलर एक्टिविटी जो हम चलती है वो चलती है जैसे उठना बैठना खाना व्यवहार दुकानदारी है, जो भी हमारा व्यवसाय है उससे हटकर अगर हम सिर्फ एक चिंतन प्रतिदिन सृष्टि में करें सिर्फ एक चिंता क्या मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं कल नहीं कर पाया था जो आज कल से कुछ बेहतर किया और कल इससे बेहतर करने की योजना क्या मैं कल जैसा था उससे आज बेहतर हूं कल उससे बेहतर होगा लेकिन ये बेहतरी फिर भ्रम पैदा करती है। एक व्यापारी ये सोच सकता है कि कल से ज़्यादा धन कमाया कल और ज़्यादा कमाऊंगा। एक खेती हर सोच सकता है इस बार इतनी फसल है अगली बार उससे ज़्यादा लेके आऊंगा। निश्चित रूप से हमको ये कर्म करना है कमाना भी है ज़्यादा भी कमाना है बेहतरी भी करना है फसल भी ज़्यादा लाना है लेकिन क्या हमारे हृदय में पहले से बेहतर शांति है क्या पहले से बेहतर हम स्थिर चित्त हैं क्या पहले से ज़्यादा हम परमेश्वर के करीब हैं क्या हमारा हृदय आज दूसरों के प्रति वैमनस्य से मुक्त है प्रतिस्पर्धा से मुक्त है ईर्ष्या से मुक्त है अगर ऐसा नहीं है तो हमको और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है जैसा अगर हमारे दुकान नहीं चलते तो हम ज़्यादा प्रयास करते हैं कि इसको कैसे इस दुकान का धंधा बढ़ाएं। ऐसे ही ईश्वरीय क्षेत्र में जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की सार्थकता सीमित है सीमा है जब हमारा शरीर साथ देना छोड़ देना उसके पहले अगर हम जा जाते अगर, हम अगर हमारा जो सदियों का शयन है वो समाप्त तो हो जाता है ये हमारा स्वभाव, हम सब कई जन्मों से कोंबा के लिए सोते आए हैं संत जगाते आए हैं मीराबाई जगाते आए हैं तुलसीदास जी जगाते आए हैं कई संत जगाते आए हैं हमने इन लोगों को पाठ्यक्रम तक सीमित कर दिया कि हमने तुमको पढ़ लिया आगे बढ़ो हमने तुमको रट लिया आगे बढ़ो इसलिए अध्यात्म में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुन लेना समझ लेना कोई ख़ास मायना नहीं रखता मायना तो रखता है क्योंकि इसके बिगड़ यात्रा शुरू होती नहीं बौद्धिक स्तर से ही यात्रा शुरू होती जब तो तक आप सुनेंगे नहीं जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो हम अज्ञान के अंधेरे में पड़े हैं लेकिन सुनने जानने और समझने के बाद सुनने से जानना होगा जानने के बाद समझना होगा लेकिन समझने के बाद क्या उसके बाद अगर हमको उस बात से प्रेम हो जाए कि ये बात सत्य है हम अपने जीवन को अब तक जितना भी नष्ट कर चुके कर चुके लेकिन अब नहीं अब लो नशा नहीं अब नशे परमेश्वर भगवान कृष्ण के अंदर थे, थे कि मैं अब तक वो बनाया गया अब नहीं बनूंगा मुझे अब तक जो धोखा दिया गया मैंने खा लिया अब नहीं खाऊंगा वैसे ही जब मनुष्य ये स्थिर चित्तता से तय कर लेता है कि जो समय गया वो तो नहीं आएगा मनुष्य जन्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम सब लोग व्यतीत कर चुके हैं लेकिन जो बचा है कितना बचा है हमको नहीं मालूम किसी भी समय इंसफिशियट बैलेंस ये मैसेज आ जाएगा कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा तो उसके पहले अगर हम कहें कि अब तो बहुत देर हो चुकी दरअसल बहुत देर कभी भी नहीं होती जीवन के अंतिम क्षण में भी अगर हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है तो आने वाले जन्मों में वो दिशा जारी रहती जैसे हमने अभी बात की थी कि गांठ लेकर मरने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वो गांठ लेकर ही पैदा होगा प्रेम करने वाला व्यक्ति अगर पुनर्जन्म होता है तो प्रेम करते हुए ही पैदा हो जो ईश्वर का स्मरण करते हुए मरता है तो ईश्वर का स्मरण करते हुए ही पैदा होगा ये बात मैं नहीं कह रहा कि भगवान कृष्ण ने श्रीमद राघव गीता में कहे उन्होंने कहा था कि जो योग भ्रष्ट है, जिनका परमेश्वर की ओर जाने का रास्ता अधूरा छूट गया और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं होंगे कई लोग ऐसे हैं जिनको लगने में परमेश्वर का ब्रोध एकाएक प्रकट नहीं हो पाता क्योंकि दो तरह से होता है परमेश्वर का ब्रोध एक होता है सत्य इंस्टेंट यानी बिना किसी समय को कमाए इसको हम बोलते हैं अक्रम और एक होता है क्रमिक जिसमें धीमे धीमे हम परमेश्वर के बोध को प्राप्त होते हैं जब हमको लगता है कि हाँ अवान अवान्य अवान ये समय और अंतरिक्ष के अधीन होते और जो अक्रम होता है वो समय और अंतरिक्ष से मुक्त होता है तो जब क्रम रूप से हम सिक्वेंशली परमेश्वर के बोध की और हो रहे हैं लेकिन उस समय हमारा हमारा शरीर शरीर साथ देना बंद कर दे कि अब जाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो योग वरिष्ठ व्यक्ति पुनः श्रीमान के घर जन्म लेते श्रीमान से मतलब होता है उस परिवार में जहाँ के संस्कार उसे पुनः आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश दिला दिए और वो व्यक्ति अपने यौवन काल में ही बला बाई फोर्स अध्यात्म की ओर धकेल दिया जाए ये भगवान कृष्ण की भाषा है कि वो बला न चाहते हुए भी चाहे उसकी परिस्थितियां प्रतिकूल हों तथापि वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाए और वो परमेश्वर के बोध को उस स्तर से आगे ले जाए, जिस स्तर पर उसने पिछले जन्म में छोड़ दिया था इसलिए इस बात की हमारे हृदय में प्रबल भावना अगर जीवन के अंतिम क्षण भी आ जाती है कि मुझे इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना तो कोई देर नहीं हो गई क्योंकि जन्म मृत्यु तो एक ऐसी बात है जैसे आप रोज कमीज बदलते हो आपने कमीज बदला ऐसे शरीर बदला कमीज आप चौबीस घंटे में बदलते हो और ये शरीर भले ही सत्तर अस्सी नब्बे साल में बदले उससे कोई खास फायदा है फर्क नहीं क्योंकि समय कोई महत्वपूर्ण नहीं जब बौध होता है तो संतजन कहते हैं कि चाहे वो लाखों जन्मों में घूम के आया उसी क्षण मुझे लगता है कि मैं तो यही था यहीं पे हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया कहां गया मैं जैसा था वैसा हूं क्योंकि उन कई जन्मों में जो माया के अधीन हमने कर्म किए कर्म फल हो गए ये तो ठीक वैसा था जैसा एक व्यक्ति सुबह सुबह गया रामलीला में रावण का रोल किया और शाम को घर वापस आ गया अब आप कहें भाई आपने क्या किया तो बोले क्या किया कुछ भी नहीं किया एक रोल करके क्या आना था तो मेरा किरदार था वो किरदार को निभा कर आ यहाँ पर हम सब लोग शिव हैं परमेश्वर हैं और परमेश्वर से अलग हमारी कोई पहचान नहीं है हम एक किरदार निभा रहे हैं हम एक रोल अदा कर रहे हैं जिसमें हम कोई रामलाल का है कोई श्यामलाल का है कोई कृष्णलाल का रोल कर रहा है कोई हिंदू का रोल कर रहा है कोई मुस्लिम का रोल कर रहा है कोई अच्छे <t fails>, का कोई <रुका> बुरे का कोई आतंकवादी का रोल कर रहा है लेकिन है सबसे ये दृष्टि का विकास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम एक बुरे व्यक्ति को देखते हैं जैसे हमने किसी आतंकवादी को देखा किसी चोर को देखा हत्या को दे अपराधी को दे हमारे हृदय में घृणा पैदा होती है अब दो बात एक हमारा सामाजिक कर्तव्य और एक हमारे अंतर्दृष्टि दोनों में भेद होना जरूरी है हमारा सामाजिक कर्तव्य यही है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को सजा मिले सबक मिले अगर कोई अपराधी कट्टरे में खड़ा है तो न्यायाधीश का कर्तव्य है जो उसे न्याय उचित सजा दे ये तो उसका आवश्यक कर्तव्य है लेकिन उसके हृदय में जो घृणा उत्पन्न होती है वो उसको कर्मबल में ढके हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न न हो इसके लिए हम कैसे दृष्टि का विकास करें कि हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न नहीं है अगर हमारे घर कोई विरोधी आता है जो हमको नुकसान पहुंचाना है, अब हम कहेंगे हम इस विरोधी को शुभ रूप से कैसे सकते कि ये भी शिव है ऐसी दृष्टि विकास करने के लिए जो संत कहते हैं उसको हम समझें क्या कहते हैं वो कहते हैं वो तो शिव है चाहे वो चोरी करने के नियम से आपके घर आया है वो शिव है इसमें कोई विवाद नहीं है क्योंकि शिव के सिवा संसार में और कोई नहीं है फिर शिव जी भगवान चोरी करने क्यों आए उसमें जो दुर्गुण तुमको दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है तुम्हारे कर्मों का तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब उस व्यक्ति में आपको दिखाई दे रहा है अगर वो आपका अहित कर रहा है तो ये आपके कर्मफल है वो बुरा नहीं है वो तो शिव है उसमें जो बुराई दिखाई दे रही है वो उसकी नहीं है वो आपकी आपके घर कोई चोरी करने आता है तो शिव ही आता है आपको सजा देने आपके कर्मों की हमारा कर्तव्य है कि हम उसे न्यायोचित परिणाम तक ले जाए उसका सामना करें उसे पुलिस के हवाले करें या जो भी उस वक्त हमारे उचित गतिविधियां हैं वो उनको करें उसमें कोई भेद नहीं इस मतलब हमारी जो बाहरी जो गतिविधियां हैं हमारे सांसारिक उनको तो हमको सांसारिक मान्यताओं और सांसारिक तरीके से करना ही है उसमें कोई विवाद ही नहीं है लेकिन हम जो अंतरदृष्टि है कह रहे कहें ये तो बुरा व्यक्ति है ये हमारी अंतरदृष्टि को हमको बदलना है निश्चित सजा भी देना आतंकवादी हो तो ऐसा थोड़ी ना उसको छोड़ देना है उसको हमें उसके उचित अनजान तक ले जाना है लेकिन हमारे भीतर उसके प्रति ये भावना हो कि उसमें जो विपरीत गुण हमको दिखाई दे रहे हैं या अवगुण दिखाई दे रहे हैं वो अवगुण तो प्रतिबिंब हैं मेरे अपने कर्मों के जो मैं देख रहा हूं उस व्यक्ति इस बात में कुछ विवाद पैदा होता है कुछ लोगों को समझने में बहुत कठिनाई से आ सकती है लेकिन जब हम अद्वैत को समझते हैं अद्वैत क्षेत्र दर्शन को समझते हैं तो बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है संसार एक विभिन्नता का मिश्रण है और उन विभिन्नताओं का कारण हमारे विभिन्न कर्म हैं हम कुछ कर्मों को प्रेम से करते हैं कुछ को दुर्भावना से करते हैं किसी को पुण्य की सद्भावना से करते हैं और जब प्रेम से इतर किसी अन्य भावना से कोई भी कर्म करते हैं पुण्य की भावना से करते हैं पाप की भावना से करते हैं षड्यंत्र की भावना से करते हैं किसी को हानि पहुंचाने के लिए से करते हैं बदला लेने के लिए करते हैं वो सब उन कर्मफलों के जनक हैं और उन कर्मफलों को देने के लिए जब भगवान आते हैं तो कभी हमको आतंकवादी दिखाई देते हैं कभी जुब दिखाई देते हैं कभी हमको प्रतिस्पर्धी दिखाई देते हैं कभी हमको असामाजिक तत्व तो दिखाई देते हैं जो बुरे हैं निरपेक्ष रूप से बुरे नहीं हैं क्योंकि अगर वो निर्देश रूप से बुरे होते चोर को उसकी पत्नी वो भी पुरी उसको पत्नी को भी दिखाई, उसके बच्चों को भी उसका बाप बुरा दिखाई देता लेकिन वो किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है किसी के लिए बहुत बुरा है और किसी के लिए बहुत अच्छा है एक ही व्यक्ति में, ये भी भी में एक ही दर्पण में आप खड़े हो तो आपका आपका चेहरा दिखेगा जो खड़ा होगा उसको उसका चेहरा दिखेगा अगर हम खूबसूरत हैं तो हमको दर्पण में खूबसूरत दिखाई देगा दिखा दिखा। अगर हम बदसूरत हैं दर्पण में हमको बदसूरत चेहरा दिखाई देगा तो लोगों में हम जो गुण देखते हैं वो हमारे अपने गुण हैं जो हम लोगों कई लोग कहते हैं सब लोग उसको बहुत अच्छे लगते सबसे प्यार सबसे भूल मिल जाते हैं और सरल है हृदय का भुला है क्यों क्योंकि क्यों क्यों क्यों उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसमें उसे प्रेमसिक्त नजर मिली उसके पूर्व कर्मों से उसे नज़र ही ऐसी मिली दृष्टि ही ऐसी मिली है जिसमें उसको लोगों के अवगुण दिखाई नहीं देते क्यों नहीं दिखाई देते क्योंकि उसमें अवगुण नहीं है तो किसे में दिखाई क्यों दे क्योंकि लोग तो उसका स्वयं के कर्मों का दर्पण है जो संसार हमको दिखाई देता है वो हमारा दर्पण है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं तो संत कहते हैं आप आपकी सिद्धि के स्वयं रचयिता है टर है आपकी संसार को रचते हैं आपका अपना संसार आपकी रचना किसी और की रचना नहीं है <स्थाँगी> कोई किसी को क्या दुख दे सकता है क्या कोई किसी को सुख दे सकता है क्या कोई किसी का को सुख छेड़ सकता है असंभव ना कोई किसी को सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है ना दुख कम कर सकता है ना सुख दे सकता ना सुख छीन सकता हम तो सुख दुख के रूप पर अपने अपने कर्मों को इस सृष्टि में होते देखते सृष्टि हमारा मिरर है दर्पण है जिसमें हमारे अपने कर्म हमको दिखाई देते हम भोले हैं हमारा हृदय साफ है तो हमको तो संसार में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है ऐसे व्यक्ति को तो लोग बेवकूफ़ बना देंगे सत्य है ऐसे व्यक्ति सृष्टि में इस संसार में अनफिट क्योंकि ये संसार तो माया के आधे चलता है और जब वो व्यक्ति परमेश्वर के करीब होता है तो माया से दूर होता है माया उसको अधिक छलती माया क्या है परमेश्वर की सृष्टि की शक्ति है शक्ति बनाने की शक्ति है भगवान की शक्ति को हम क्या कहते हैं माँ कहते हैं पार्वती कहते हैं आद्य कहते हैं शक्ति कहते हैं जिसने सृष्टि की रचना की वो भगवान का बेटा हाँ भाव है भगवान का वो अर्ध सत्य है जिसके बिना भगवान है ही नहीं हो नहीं सकते और शक्ति बिना भगवान के नहीं हो सकते दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए वो एक दूसरे से अभिन्न है जैसे एक सिक्के के दो पहलू अलग नहीं किए जा सकते एक कागज के दो हिस्से एक दूसरे अलग से अलग नहीं किया जा सकते सृष्टि में भगवान को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता भक्त को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता अगर एक भी भक्त नहीं है तो भगवान किसको बोलोगे भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। भक्त है तो भगवान है दर्शक है तो दृश्य है पूजक है तो पूज्य है इसलिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसीलिए भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं है भक्त वही है जो स्वयं परमेश्वर है अन्यथा वो भक्त कोई जब हम न्यास करते हैं तो कहते हैं कि शिव होकर शिव की पूजा शिवम उतवा शिवम यजय शिव, शिव, शिव होकर शिव की पूजा ये खुद भी बोलते हैं जब पूजा करने बैठते हैं लेकिन हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि शिव ही शिव की पूजा कर सकता है। तुलसी राज ने सरल शब्दों में कहा था जाना परमेश्वर को जानने वाला क्योंकि परमेश्वर को कौन जान सकता है कोई दूसरा है क्या जो जान सकता है संसार में एक ही तो सत्ता है जो स्वयं खेलती स्वयं को जानती है तो भगवान की भगवान को जान सकता है। जान जैसे ही तुम जानते हो परमेश्वर को स्वयं परमेश्वर स्वरूप हो जाता क्योंकि उससे अलग कोई तो सत्ता ही नहीं द्वैत के रूप में भी परमेश्वर भाषित हो रहा है अभिव्यक्त हो रहा है एक्सप्रेस हो रहा है मैनिफेस्ट हो रहा है। अद्वैत के रूप में भी भगवान ही मैनिफेस्ट मैनिफेस्टो और जब द्वैत के अंदर अद्वैत दृष्टि हो जाती जो सब लोग हैं इन सब के बीच में एक यूनिफॉर्म सत्ता है जब ये दिखाई देने लगता है तो अद्वैत लुप्त हो जाता है जैसे आप किसी ज्वेली की दुकान पर जाएंगे और ढेर सारे गहनों के बीच में आपकी दृष्टि मात्र स्वर्ण पर है आप सिर्फ स्वर्ण को देखते हो स्वर्ण है तो वहाँ आपका ये भेद लुप्त हो जाता है कि किन रूपों में है अलग अलग गहनों के रूपों में स्वर्ण ही तो भाषित हो रहा है हम जानते हैं कि स्वर्ण ही है जो अलग अलग गहनों के रूपों में अभिव्यक्त है वो अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है स्वर्ण महत्वपूर्ण क्योंकि अभिव्यक्तियाँ तो बदलती जाएंगी आप एक गहना को पहनते पहनते जब ऐसा लगता है कि बहुत हो गया इसको तो लेते हैं नया बनवा लेते हैं सोना तो वही रहेगा उसका रूप बदल जाएगा ऐसे ही हम सब आज हैं कुछ समय बाद इनमें से हम में से कोई भी नहीं रहेगा आज से सौ साल बाद हम में से कौन रहेगा कोई भी नहीं रहेगा लेकिन सृष्टि रहेगी सृष्टि के रचयिता रहेंगे और यहाँ किने अन्य रूपों में हम आ जाएंगे और हम स्वयं ही वो खेल खेल रहे हैं स्वयं ही सृष्टि के रचयिता हैं हम ही स्वर्ण हैं इस स्वर्णिकता को भूलकर हम अपने आप को बहुत ही दीप गरीब असमर्थ असहाय समझने लगे ये जितनी सीमाएँ हम देखते हैं सीमाएँ ही माया है परमेश्वर में और हमें क्या फ़र्क हैं? ये हमारे अंतिम आज साढ़े सात बजे तक होते हैं प्रसादी तैयार हो जाएगी तो अंतिम पाँच मिनट हम और बातें तो कितनी भी की जा सकती हैं लेकिन बस ज़्यादा समय हम आकर नहीं लेंगे क्योंकि आप सब बोलते विश्राम का समय होने लगेगा सिर्फ हो। माया का सुर बताते हैं और बदलता भोजन तो तो प्रसादी लिए बदल मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कोई भी भोजन प्रसादी लिए बदल नहीं जाएंगे में और मनुष्य में क्या फर्क है मनुष्य माया के अधीन है परमेश्वर माया से परे माया परमेश्वर की शक्ति वो परमेश्वर ने स्वयं अपनी शक्ति को ये अधिकार दिया कि मुझे सीमित कर दो जैसे अगर मैं अपने ही अधीनस्थ किसी सहायक को यह अधिकार देता हूँ आई कि मुझे एक कमरे में बंद कर दो वो मुझे इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे अधीनस्थ है मैं उससे कहता हूँ मुझे मेरे कमरे में बंद कर दो कमरे में बंद कर दे और दिन मैं चटपटाऊँ कि मुझे बाहर जाना है ऐसे ही हम अपनी शिवत्वता को भूल कर अपनी स्वयं की शक्ति के अधीन हो गए और वो स्वयं की शक्ति जो आध्या शक्ति है उसने हमें सीमित करने के लिए पांच तरह के सीमांकन किए पांच तरह की सीमाएँ उन्होंने हम पर लाद दी हैं जिनके द्वारा हमारी शिवत्वता को हम भूल गए हम भूल गए कि हम शिव हैं हम बोलते कम कभी कभी हैं शिवो हम आम ब्रह्माष्टी अनल हक हम बोलते हैं कि हम सचमुच में उस बोध तक पहुँच नहीं पाते जान नहीं पाते तो ये जो पांच सीमाएं हैं जिन्होंने शिव को जीव बना दिया वो पांच सीमाएं क्या हैं सबसे पहले परमेश्वर की शक्ति ने उसे कला नाम की सीमा से बांधा तला क्या होती है जिसके द्वारा हमारी करने की शक्ति सीमित हो जाती है परमेश्वर असीम करता है कुछ भी कर सकता है उसकी इच्छा का विरोध नहीं होता क्योंकि उसकी विरोध करने वाली कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं इसलिए उसकी इच्छा ही क्रिया है उसकी इच्छा ही ज्ञान है उसकी इच्छा होते ही वो चीज वो जैसा चाहता वैसे हो जाता क्योंकि उसका विरोध करने का कौन क्योंकि उस पूरी ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है तो उस शक्ति का कोई नहीं तो आए। ये आपकी स्वतंत्रता थी स्वतंत्रता पूरी तरह ने छी लेकिन सीमित है आप चाह के लिए कभी कभी नहीं आ पाते भी कभी कभी आप पकड़ के लाए जाते हर परिस्थिति में आपकी एक सीमा है इस सीमा को बोलते हैं कला एक दूसरी सीमा है विद्या उस सीमा के द्वारा हमारे ज्ञान को सीमित करना हमको न तो भविष्य के गर्व में क्या है ये पता न मेरे सिर के पीछे कौन खड़ा है मुझे ये भी नहीं पता और मेरे ज्ञान कि हम सब कौन हैं ये भी नहीं पता इस सृष्टि के सत्य से मैं अनभिज्ञ हूँ आपका सत्य क्या है मेरा सत्य क्या है इस घटना के पीछे क्या आशय है मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ मैंने ऐसा क्या किया था इन सब प्रश्नों के जवाब हमारे पास नहीं है ये हमारा विद्या नाम के कंचु क्या माराता है और सीमांकरण है एक है कला जिससे हमारी कर्म की शक्ति सीमित हो गई दूसरी विद्या जिससे हमारे ज्ञान सीमित हो गया कि मैं उन घटना भी हमारे साथ बोली क्यों हुई मैंने ऐसा क्या किया था ये प्रश्न हमारे पास अनुत्तर अनुत्तरित रह जाता है क्योंकि हमारा ज्ञान सिद्ध एक है राग तीसरी सीमा मारी है राग जिसके द्वारा हम हमेशा अतृप्त रहते हैं हमारी तृप्ति क्षण भर आती है और फिर दूर चली जाती है क्षणभर को आती है फिर दूर चली जाती पेड़ भर जाता है लेकिन कुछ देर में फिर भूख लगती है कुछ पाने से कुछ मिलता है धन मिलता है कुछ आनंद मिलता है और थोड़ी दूर में वो हमसे दूर चला जाता है तो हमारी तृप्ति कभी भी स्थायी रूप से हमारा साथ नहीं देती ये हमारा तीसरा कंचुक है कला करने की शक्ति सीमित विद्या जानने की शक्ति सीमित होगी राग के द्वारा हमारी तृप्ति हमसे दूर चली भगवान को कहते हैं आप तो तृप्त वो सदा हैं परमेश्वर लेकिन शिव से हट जब हम जीव बनते हैं तो माया हमको सतत अतृप्त बना दिया हम तृप्ति से दूर हैं तृप्ति मिलती है क्योंकि वो शिवत्ता क्षण भर को जाग जाती है लेकिन हम वो तृप्ति से फिर माया के आगोश में आ जाते हैं फिर वो तृप्ति दूर चले जाती है चौथा है काल काल का मतलब होता है समय टाइम हम समय के अधीन हम कहते हैं हम समय के पार नहीं जा सकते जो गीत गया उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता मैंने एक गलती करी अब उस गलती को मैं भूतकाल में जाकर नहीं सुधार सकता मैं कितना भी प्रयास करूँ भूतकाल में जाकर वो गलती नहीं सुधार सकता इसलिए जो काल नाम का है कंचुक वो हमको समय की सीमाओं में बांध देता है समय की सीमाएं हमारी मजबूरियाँ हैं बेड़ियां हैं तो हमारी चौथी जो सीमा है वो है काल कला से करने की क्षमता सीमित हो गई विद्या से जानने की क्षमता सीमित हो गई राम के द्वारा हमारी तृप्ति हमसे छीन ली गई और काल के द्वारा हमारी समय में स्वतंत्रता समाप्त तो हो गई छीन ली गई क्योंकि परमेश्वर तो अकाल है बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस यानी अंतरिक्ष और समय से वो परे है क्योंकि अंतरिक्ष और समय का वो जनक है ये बात तो भारतीय जो वाणुमय है इसकी बड़ी विशेषता है कि जो समय अंतरिक्ष को जो आज की वैज्ञानिक मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को वो हजारों वर्ष पहले ही स्थापित कर चुका है पंचमहाभूतों में अंतरिक्ष का नाम है जबकि अंतरिक्ष क्या है अदर देन एंटी स्पेस अंतरिक्ष क्या है इस बात को तो पिछले 110 वर्ष पहले ही आइंस्टीन ने बताया है उसके पहले तो हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते थे कि इसके कोई गुणधर्म भी हो सकते हम पानी के गुणधर्म की बात करते हैं सीमेंट के गुणधर्म की बात करते पत्थर का गुणधर्म होता है लेकिन तो अंतरिक्ष के भी हो सकते हैं को था। काल के द्वारा उसको नहीं नाप सकते क्योंकि वो दिशा और काल उसके पार नहीं जा सकते आपको दस मिनट का अगर को नापना है तो एक छोटी सी टेप काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसके पार जा ही नहीं सकती ना नापेगी कैसे परमेश्वर को नापने के लिए परमेश्वर से बड़ा पैमाना कहां से आओगे क्योंकि इसलिए कहते हैं दिशा और काल उसको नापने में असमर्थ है क्योंकि दिशा और काल से बड़ा है तो चौथा जो हमारा कंचुक है वो है काल और जो पाँचवा कंचुक है वो है नियति ये बड़ा मज़ेदार है कंचुक है पाँच कंचुकों कंचुक ने शिव को जीवन बनाया जो पांचवा कंचों का मतलब होता है सीमा या पट्टी जो बांध दी गई या बेड़ी जिसके द्वारा हम सीमित कर दी गए तो पांचवी बेड़ी फिफ्थ लिमिटिंग फैक्टर तो, तो पांचवी बेड़ी जो हमारी है वो है नीति नियत। नीति हमको अंतरिक्ष में बांध दे अंतरिक्ष में हमारा सीमांकन कर दे इसके द्वारा हम आज अगर यहाँ है तो वहाँ नहीं हो सकता और अगर वहाँ है तो यहाँ नहीं हो सकता एक रूप में बांध दी गई जो अरूप है जो सर्वव्यापी है जो कहीं पर भी अनुपस्थित नहीं है जो उजाले में भी उतना ही है जितना अंधेरे में जितना दुष्ट में भी उतना ही है जितना संत में तो वो सब सर्वव्यापी हमने एक सीमा में बांध दिया वो भी पांचवा कंचुक लेकिन इस पांचवे कंचुक की जो डेरिनेशन है उसका इंटरप्रिटेशन उसके निष्कर्ष हैं वो बड़े विशिष्ट है इसका एक निष्कर्ष बड़ा रोचक है अगर कहीं हम बचपन में एक प्रश्न पूछा जाता था कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा दिमाग में सोचते मुर्गी आई होगी तभी तो अंडा आया फिर लेकिन फिर वो मुर्गी आई कहाँ से अंडा आया होगा जब तो हम एक विचार के क्रम में फंस जाते हैं में फंस जाते हैं। बीज पहले आया है वरक्षे। वरक्षे से, से वृक्ष आता है इसका जवाब अध्यात्म बड़े विशिष्ट तरीके से देते इस जवाब को जब तक हम अद्वैत दर्शन नहीं समझते ये बात हम में और हम इस हैं। और इस इस प्रश्न प्रश्न को अनंत हैं दिमाग खराब हो जाएगा भगवान चीज़ लेकिन अद्वैत दर्शन इस का स्पष्ट देता है कि अंडे से ना ना अंडा भी आया मुर्गी भी शिव से आये बीज भी शिव से आया है और वृक्ष भी शिव से आया है क्योंकि इन समस्त रूपों में जो कार्य कारण का रिश्ता है वो दो तरह का होता है एक सृष्ट और एक आदि सृष्ट रिश्ता संसार में कि मेरा पुत्र मेरा जाया है मुझसे उत्पन्न है, मेरा मकान मैंने बनाया है मेरा धन मैंने कमाया है ये स्पष्ट कारण है और कोई भी कहेगा बिल्कुल सच बोल रहा है आप आपका धन आपने कमाया आपका बच्चा आपने पैदा किया आपका मकान आपने बनाया आपका देश आपने कमाया लेकिन आदि कारण अलग है ये स्रष्ट कारण है ये मैनिफेस्ट कारण है जो उजागर है हमको तो दिखाई देता है इससे अलग हटके एक आदि कारण है आपका यश आपका धन आपका पुत्र आपका मकान आपका यौन सब कुछ शुभ है उससे हटकर उसकी कोई अलग से पहचान नहीं है उस परमेश्वर से हटके आपके न धन की न मकान की न यौवन की न पुत्र की न पत्नी की न धन किसी भी चीज की कोई अलग से पहचान क्योंकि संसार में हमको जो कारण दिखाई देते हैं वो सष्ट कारण है और जो सच में है वो आदि कारण क्या तो आदि कारण या बोली कारण एक ही है जिस स्रोत से सब कुछ प्रसूत है, है। जहाँ से सब कुछ निकला है उत्सव एक ही है स्रोत एक ही है और उससे निकलने वाली धाराएँ हम सब हैं मुर्गी भी उसी धारा की एक किरण है अंडा भी उसी धारा की एक किरण है बीज भी उसी धारा से निकला है वृक्ष भी उसी धारा से निकला है हम सब और भूल भविष्य वर्तमान से लेकर समस्त सृष्टि उसी धारा से निकली है लेकिन हमको दिखाई क्या देता है कि बीज जैसे वृक्ष आया वृक्ष से बीज आया मुर्गी से अंडा आया अंडे से मुर्गी आई इस तरह से हमको जो संसार में दिखाई देता है ये माया है यही कारण है कि हमको संसार में सत्य दिखाई नहीं देता तो संसार में सत्य दृष्टि विकसित करने के लिए वो आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है जो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क को झज्त होता है उसको झज्जोता है उसके बाद उस ज्ञान से हमारे जो पिछली बात हमने बीच में छोड़ दी थी कि वो ज्ञान मानसिक स्तर पर आने के बाद हमारे हार्दिक स्तर पर आता है जब उस ज्ञान से हम प्रेम करने लगते हैं उस ज्ञान को जानने लगते हैं और उस ज्ञान में हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं तदंतर जो तीसरा स्तर आता है वो तीसरा स्तर होता है हम उसकी तरह जीने लगते हैं क्या हम जब चलते हैं तो सोचना पड़ता है कि हम मनुष्य की तरह चलें चार पैर पर पे नहीं चलें हम तो कभी नहीं सोचते सोचना ही नहीं पड़ता क्योंकि हम मनुष्यता को जी रहे हैं मनुष्य शरीर को जी रहे हैं हमको सोचना ही नहीं पड़ता है कि हमको दोपहर से करें किसी भी तरह से सोचना नहीं पड़ता अगर हम अपने घर में बच्चे को आवाज़ देते हैं तो सोच के उसका नाम याद करके उसका एक एक शब्द को गढ़ के भी बोलना पड़ता है ये हमारा नेचर बन जाता है हमारी प्रकृति बन जाती है हम उसको उसके नाम से पुकारते हैं ऐसे ही जब हम सत्य को जानते हैं तो हमारा जीवन उस सत्य के अनुसार चलने लगता है अब हमारे अंतरात्मा और हमारे क्रियाओं के बीच में एक जो जीना पर्दा है मन और बुद्धि का वो हट जाता है अब हमारे अंतरात्मा और हमारी क्रिया इनके बीच में कोई अंतर नहीं दे अक्सर हमारे अंतरात्मा कुछ कहती है हम उसको कुचल देते हैं हमारी क्रियाएँ भिन्न होती और क्रियाएँ अंतरात्माओं के आवाजों को उपयोग कर लेकिन जिस वक्त मनुष्य सत्य को जानता है सृष्टि के सत्य को ठीक से जानता है उस समय वो उस अंतरात्मा की आवाज़ से ही चलता है उसकी मन और बुद्धि मात्र उसको ट्रांसमिट करती जाती है वो अपना न तो कुछ जोड़ती है न घटाती है न बदलती है हमारी मन और बुद्धि तीनों काम करती है हमारी अंतरात्मा की आवाज़ में कुछ जोड़ देंगे कोई घटा देगी या उसको बदल देगी या उसको कुचल देगी लेकिन तीनों परिस्थितियों से अलग हमारे अंतरात्मा और हमारी गिनों में जो फर्क है वो बंद हो जाता है उस परिस्थिति को बोलते हैं हमारी नेवल लेवल यानी जो हमारी नाभि के स्तर पर ज्ञान आ जाता है ज्ञान पहले हमारी बुद्धि के स्तर पर आता है फिर हृदय के स्तर पर आता है और अंत में वो हमारी नाभिक के स्तर पर आ है तब हमारी क्रियाओं में और हमारे आत्मा की आवाज़ में कोई फर्क नहीं पड़ा इस स्थिति में हमारी समस्त क्रियाएं ईश्वरी क्रियाएं हो जाए हम लड़ाई भी करेंगे तो वैसे ही जैसे परमेश्वर हम क्रोध भी करेंगे तो वैसे ही जैसे परमेश्वर करता है हम प्रेम भी करेंगे तो वैसे ही जैसे ईश्वर करता है इसमें तो सीमा होती है न किसी तरह का इंटेंशन जो निहितार्थ होता है वो भी नहीं होता किसी तरह का निहित अर्थ नहीं होता हमारी समस्त क्रियाएं सृष्टि के लिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं होती हैं उसके पीछे के समस्त निहितार्थ समाप्त हो गए और तब उसके किए गए कर्मों को आगामी कर्म कहा जाता है जो कर्म फल के जनक नहीं होते उसके लिए अब कर्मफल से मुक्त हो गया ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता वो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो गया क्योंकि उसके बाद इस शरीर के जो धर्म हैं उसे ये जो शरीर मिला है प्रारब्ध से उस शरीर के धर्म को तब तक पालना है जब तक कि वो ऋणानुबंध समाप्त नहीं हो रहा वो जो एग्रीमेंट है भगवान ने करके भेजा है कि इतने दिन तुझे ये कष्ट ये सुख और ये शरीर भोगना है तब तक वो अनुबंध समाप्त तो नहीं होता तब तक ये शरीर को संभालता है लेकिन उसने इस जन्म को सार्थक कर तो हमारी बात हमने वहीं से शुरू की थी कि मनुष्य जन्म की सार्थकता को खोजते में ही हम सब यहाँ पर एकत्रित एक हों और मनुष्य जन्म की सार्थकता को पहुँचने के लिए एक प्रतिबद्धता कमिटमेंट उसको लेकर अगर हम परमेश्वर की पादुका पर प्रणाम करते हैं तो हमारा ये प्रणाम परमेश्वर के घर में एकत्रित एक होना सब कुछ सार्थक तो आज की बात यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ बहुत सारी बातें तो जब समय अवसर होगा करते रहेंगे और इन सबके बीच में आपका स्नेह प्रेम साथ जो मिला यही इस आश्रम की सबसे बड़ी सार्थकता तो जब तक आपका साथ नहीं मिले आप न हो क्योंकि भगवान की सार्थकता तभी है जब भक्त हो संसार की सार्थकता तभी है जब दर्शक का कोई दर्शक हो एक सुगंध भी तभी काम करती है जब कोई उस सुगंध का पसंद करने वाला हो संगीत की भी सार्थकता है जब उस संगीत का कोई श्रावण हो जब तक ये नहीं है तब तक सार्थकता अधूरी है शिव शक्ति के बिगड़ नहीं है दर्शक के बिगड़ दृश्य नहीं है भक्त के बेगत भगवान नहीं है और इन सब में एक सामने हैं इसीलिए हम कह सकते हैं शिव कहने के पहले बोध हो शान से नहीं आत्मा से निकलता है इस बोध को तो कभी जीवान नहीं किया जाता है कि आनंद। बात की है। ये बात महसूस करने की है और जो भी महसूस करता है उसके आनंद को कोई ग्रहण नहीं लगा सकता उसको कोई कर्म फल में नहीं पा सकता और उसका अहित नहीं कर सकता कोई की खोज आपकी अंतरात्मा तक नहीं है आपकी अंतरात्मा वो आपका निजी स्थान है जहाँ पर कि कोई भी चोर कोई भी आतंकवादी कोई भी डाकू कोई भी अहिद करने वाला पहुँच ही नहीं सकता और वही आपकी हमारी सबकी वास्तविक पहचान है उस पहचान को हम जाने समझें और वो ज्ञान ही उनको उन समस्त कर्मों से मुक्त कर इस मनुष्य जन को सार्थकता प्रदान कर सकते तो मैं आप सबसे विनती करूँगा कि चलने के भगवान का प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएँ और एक उपस्थिति रजिस्टर है जो उस पर अपने हस्ताक्षर कर उनको अनुग्रहित करें तो आज की बात यही समाप्त करते हैं और मैं चाहूँगा कि बटोर क्या आप थोड़ा, थोड़ा सा सबका धन्यवाद दीजिए और थोड़ा सा आश्रम के बारे में आप जो भी कहना चाहें गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी श्रद्धालुओं को नमन गुरुतुल्य आदरणीय डॉक्टर साहब जिन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा और ज्ञान के द्वारा इस आश्रम में एक ऐसी मिसाल कायम की है कि व्यक्ति को अपने जीवन में उसके जीवन की क्या सार्थकता है इस सार्थकता को तो उन्होंने एक दिशा दी है संसार में अनेक तरह के लोग हैं अनेक तरह की समझ वाले लोग हैं परंतु अगर इस आश्रम से जुड़ करके हम और थोड़ा सा भी उस चीज़ को समझे, जैसे डॉक्टर ने अभी बताया समझे और उस पर चलने की कोशिश करें तो निश्चित ही मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसकी सार्थकता सिद्ध होगी बात को ज्यादा विस्तार न देते हुए बाबा तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में गुरुवंदना की है आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए उन्होंने जो गुरुवंदना में लिखा है कि बंद हो गुरुप कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोहतम पुंज जासुवचन रविकरण करण कर। इस संसार में जो गुरु हैं उन्होंने अपने गुरु को उनके गुरु नरहरिदास जी थे तो उन्होंने अपने गुरु को हरि के रूप में नर तो थे ही वो पर हरि के रूप में उन्होंने उनको हरि यानी भगवान भगवान के रूप में स्वीकार किया था तो ऐसे गुरु को जो हमारे सदगुरु जिनको हमने माना है जिनको हमने वास्तव में हमारे हृदय में मान्यता दी है या जिनमें हमारी निष्ठा है ऐसे गुरु को हम ईश्वर रूप ही माने तो ही यह जीवन सार्थक होगा दूसरा डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है मैं तो उनकी चरण रज के बराबर भी नहीं हूँ जो कुछ भी हूँ उनकी ही कृपा से हूँ बाबा तुलसीदास जी का थोड़ा सा अध्ययन प्रतिदिन मेरा चलता रहता है तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मति मतिकीर गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जहीं पाई सो जान सत्संग प्रभाव यह सब सत्संग का प्रभाव है और सत्संग संत का संग या गुरु का संग जब तक नहीं जीवन में आता है तब तक न तो मति मति यानी सुबुद्धि मत कीरति की मतिकीर गति सुगति जिसको मिली मत कीरति गति सुगति भलाई जो यही जत्न जहाँ तही पाए जिसने जिस उपाय से भी इसको प्राप्त किया है वो सब सत्संग का ही प्रभाव है तो मेरा सबसे निवेदन कि इस जीवन को सार्थक करने के लिए कहीं ना कहीं हम सत्संग से जुड़े संतों की सभा से जुड़े गुरु से जुड़े और आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे मैं सबका आभारी हूँ और ऋण रहूँगा हृदय से कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ पर पधारें आप सभी लोग भोजन तो प्रसाद पा के जाएँ जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी निवेदन किया पूरा डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस आश्रम में एक धारा जो प्रवाह की है इस धारा का लाभ लें और अभी जो तो अध्ययन चल रहा है उस अध्ययन में भी आप प्रति गुरुवार मात्र पौन घंटे का कार्यक्रम रहता है अपना अमूल्य समय निकाल करके अगर आप यहाँ आएंगे तो हम आपके ऋण रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद